श्री राम कृष्ण भावधारा श्री राम कृष्ण का रुदन दुख कष्ट एवं वेदना जिनका प्रतीक रुदन है सभी अवतारी महापुरुषों के जीवन का अभिन्न अंग रही है मां शारदा इस बात को बड़ी मार्मिक भाषा में कहती है हम केवल रसगुल्ला खाने नहीं आए हैं अर्थात अवतार केवल आनंद मनाने ही नहीं आते दुख कष्ट सहने भी आते हैं ईसा मसीह को लांछन एवं अपमान सहने पड़े अंत में सूली पर चढ़ना पड़ा ईसाई लोग ईसा मसीह के कष्ट के इस कष्ट वहन को बहुत महत्व देते हैं उनके अनुसार यह उन्होंने संसार के पापों को लाघव करने के लिए स्वयं पर उनका बोझ लेकर किया था भगवान राम को चौदह वर्षों तक वनवास करना पड़ा कंटका किरण पथ में गमन कर कांटों से बिंधना पड़ा इसे भी रामचरित मानस एवं श्रीमद्भागवत दोनों में काफ़ी महत्व दिया है ईसाई भक्त ईसा के सूली की किलों के घावों का एवं राम भक्त भगवान राम के विद्य चरणों का ध्यान करते हैं यथा जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस पत्नी तरी नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिश अंकुश कंजयुत बन फिरत कंटक किल है पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेय नित्य भजाम है तथा स्मृताम हृदय विनयस्य विदंडकय स्वपादल्लव राम आत्मज्योतिर्गातः श्री राम कृष्ण को भी किसी न किसी रूप में सारे जीवन कष्ट सहने पड़े थे अंत में तो उन्हें गले का कैंसर ही हो गया था स्वयं श्री रामकृष्ण का कथन है कि भक्त गिरीश चंद्र घोष के पापों का भार स्वयं पर लेने के कारण उन्हें वह व्याधि हुई थी वे कहते थे कि गिरीश ने इतने पाप किए हैं कि उनका फल वह सहन नहीं कर पाएगा अतः मुझे स्वयं वहन कर हल्का करना होगा रुदन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दूसरे के दुख को अपने पर लेकर इसे हल्का करने का एक सुंदर दृष्टांत मां शारदा के जीवन में पाया जाता है एक वृद्धा मजदूरनी मां शारदा के ग्राम में निवास जयराम बाटी में सामान लाया ले जाया करती थी एक बार वह बहुत दिनों के अंतराल के बाद आई कारण पूछने पर उसने कहा कि उसके एक जवान बेटे की मृत्यु के, के कारण वह नहीं आ सकी यह सुनकर मां शारदा पर मानवभद्रापात हो गया वे जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई और पुत्र सोकातुर वृद्धा के साथ गला फाड़कर जोर जोर से रोने लगी इस करुण दृश्य को देख सुनकर दूसरे लोग की आंखों में भी आंसू आ गए बहुत देर तक रोने के बाद दोनों माताएं शांत हुईं इस आंतरिक संवेदन एवं दूसरे के कष्ट को स्वयं पर लेकर रोने से संतप्त वृद्धा का हृदय कितना हल्का हो गया होगा यह अनुमान किया ही जा सकता है सुख में भागी तो सभी हो सकते हैं लेकिन दुख में हाथ बटाने वाले प्रभु ही हैं अतः प्रभु की इस करुणा का स्मरण कर, कराने वाले ईशा के घाव राम के कंटक विध चरण एवं रामकृष्ण के गले का कैंसर भक्त के इतने प्रिय हैं भगवान भक्तों के पाप ही सहन नहीं करते बल्कि भक्त अभक्त सभी से अपशब्द अपमान लाछन एवं दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता है एक बार श्री रामकृष्ण गिरीश घोष के नाटक को देखने गए गिरीश शराब के नशे में थे और श्री राम कृष्ण को विदा करते समय किसी बात से उत्तेजित हो श्री राम कृष्ण को गालियां देने लगे साथ वाले सभी लोग क्रुद्ध एवं क्षुब्ध हुए लेकिन श्री रामकृष्ण ने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया लौटने पर भक्तों ने श्री राम से कहा कि उन्हें अब कभी भी गिरीश के यहाँ नहीं जाना चाहिए लेकिन रामचंद्र दत्त नामक भक्त ने कहा कि कालिया मर्दन के समय कालिया नाग ने भगवान को विष ही अर्पित किया था जो उसके पास है वही तो वह भगवान को अर्पित करेगा यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण तत्काल पुनः गिरीश के घर गए गिरीश का नशा उतर चुका था तथा वे खेत में डूबे थे श्री रामकृष्ण को देखते ही उन्होंने रोते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि यदि वे उस दिन नहीं आते तो वे यही समझते कि श्री राम कृष्ण भी सामान्य जनों की तरह निंदा स्तुति से प्रभावित होते हैं कभी कभी भक्त श्री राम कृष्ण की परीक्षा करने के लिए अथवा उनके कल्याण की शुभ कामना से प्रेरित हो ऐसे कार्य कर बैठते थे जिनसे श्री रामकृष्ण को कष्ट होता था नरेंद्र ने यह देखने के लिए कि क्या सचमुच सिक्के को छूने से उन्हें बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है श्री राम कृष्ण के आसन के नीचे एक रुपया रख दिया था अनजाने में उस पर बैठने में श्री राम कृष्ण को पीड़ा हुई मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के दिव्योन्माद की अवस्था को मानसिक व्याधि समझ उसके उपचार के लिए श्री रामकृष्ण के ब्रह्मचर्य को भंग करने की चेष्टा की दूसरों द्वारा जाने अनजाने कष्ट पहुंचाने के अतिरिक्त सांसारिक लोगों के साथ रहना ही श्री रामकृष्ण के लिए कष्टप्रद था वे अपने शुद्ध सत्व भक्तों का आह्वान करते हुए कहा करते थे कि संसारी लोगों की बातें सुनते सुनते उनके कान जल गए हैं जब श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ तीर्थ यात्रा प्रकाशी गए तो वहाँ लोगों को विषयी चर्चा करते सुनकर रो पड़े तथा माँ जगदम्बा से कहने लगे कि माँ इसमें तो मैं दक्षिणेश्वर में ही अच्छा था श्री रामकृष्ण इतने शुद्ध सात्विक थे इतने उच्च स्तर पर विचरण करते थे कि अपवित्र व्यक्तियों का स्पर्श उन्हें पीड़ा प्रदान करता था यही नहीं उन्हें अपने पवित्र सात्विक भक्तों के द्वारा भी यदा कदा कष्ट होता था एक पगली श्री रामकृष्ण के दर्शनों के लिए आती थी तथा उत्पाद भी मचाती थी श्री रामकृष्ण के सेवारत एक सन्यासी भक्त ने कहा कि उसे दंड देना चाहिए इस पर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि हम ही कौन दूध के धुले हुए हैं हमने भी श्री राम कृष्ण को कम तंग नहीं किया है श्री राम कृष्ण एक स्नेहमयी माता की तरह सभी के उत्पीड़न को शांत भाव से सह लिया करते थे इस प्रकार हम देखते हैं कि दुख कष्ट एवं रुदन श्री रामकृष्ण के जीवन के अभिन्न महत्वपूर्ण एवं गहन तात्पर्यपूर्ण अंग थे जहां वे उनकी महानता को प्रकट करते हैं वही वे भक्तों को प्रोत्साहन सांत्वना एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं रुदन और कष्ट से न घबराकर, दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें सहर्ष स्वीकार कर हम भी मानवत्व से देवत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं